पवन दया सुतारा दय राम काज सुग्रीम चरण चार ही कही समुझावा यहाँ किसकिंधा नगरी में पवन कुमार श्री हनुमान जी ने विचार किया कि सुग्रीव ने श्री राम जी के कार्य को भुला दिया उन्होंने सुग्रीव के पास जाकर चरणों में सिर नवाया साम, दान, दंड भेद चारों प्रकार की नीति कहकर उन्हें समझाया सुन सुग्रीव परम भय मान विषय मोर हरिले ज्ञान अब मारुत सुत दूत समूहा पाख मोरे कर होई तब हनुमंत दूता सब कर कर सनमान बहुता हनुमान जी के वचन सुनकर सुग्रीव ने बहुत ही भय माना और कहा विषयों ने मेरे ज्ञान को हर लिया अब हे पवनसुत, सुत जहाँ तहाँ वानरों के युद्ध रहते हैं वहाँ दूतों के समूह को भेजो और कहला दो कि एक पखवाड़े में पंद्रह दिन में जो न आ जाएगा उसका मेरे हाथों बद होगा तब हनुमान जी ने दूतों को बुलाया और सबका बहुत सम्मान करके भयरुप्रीत नीत दिख रे चले सकल चरनन सिर यही अवसर लक्ष्मण पुर आए क्रोध देख जहा तहा कपिधाए धनुष चढ़ाए कहा तब जा व्याकुलगर देख तब आयो बाल सबको भय प्रीति और नीति दिखलाई सब बंदर चरणों में सिर नमाकर चले इसी समय लक्ष्मण जी नगर में आए उनका क्रोध देखकर बंदर जहाँ तहाँ भागे तदनंतर लक्ष्मण जी ने धनुष चढ़ाकर कहा कि नगर को जलाकर अभी राख कर दूंगा तब नगर भर को व्याकुल देखकर कर बालीपुत्र अंगद जी उनके पास आए चरण नाय सिरु शिवती कि लक्ष्मण अभय बाँहते हृद् क्रोधवंत लक्ष्मण सुनिकाण कह कपि कपीशति भयकुला सुनु हनुमत संगल तारा कर्बिनती समुझाऊकुमार तारा सहित जाय चरण बंदी प्रभु सुजसब खाना अंगद ने उनके चरणों में सिर नवाकर विनती की क्षमा याचना की तब लक्ष्मण जी ने उनको अभय बांह दी भुजा उठाकर कहा कि डरो मत सुगरी ने अपने कानों से लक्ष्मण जी को क्रोध युक्त सुनकर भय से अत्यंत व्याकुल होकर कहा हे हनुमान सुनो तुम तारा को सांस ले जाकर विनती करके राजकुमार को समझाओ समझा बुझा कर शांत करो हनुमान जी ने तारा सहित जाकर लक्ष्मण जी के चरणों की वंदना की और प्रभु के सुंदर यश का बखान किया मंदिर ले आए, चरण पलंग बैठाए तब कपीस चरणन सिरुनावा गिबुझ लक्ष्मण कंठ लगा नाथ विषय सम मदक छुनाह मन मोह करैन माहे सुनत बिनी तब चन सुख पावा लक्ष्मन बहु बहुविधि समुझावा वे विनती करके उन्हें महल में लाए तथा चरणों को धोकर उन्हें पलंग पर बैठाया तब वानर राज सुग्रीव ने उनके चरणों में सिर नवाया और लक्ष्मण जी ने हाथ पकड़कर उनको गले से लगा लिया सुग्रीव ने कहा हे नाथ विषय के समान और कोई मद नहीं है यह मुनियों के मन में भी मात्र में मोह उत्पन्न कर देता है फिर मैं तो विषय जीव ही ठहरा सुग्रीव के विनय युक्त वचन सुनकर लक्ष्मण जी ने सुख पाया और उनको बहुत प्रकार से समझाया पवन तनय सब कथा सुनाए सुनाये गए दूत समुदाय हर चले सुग्रीव तब अंगदाथ रामानुज आगे करे आए आये रघुनाथ तब पवन हनुमान जी ने जिस प्रकार सब दिशाओं में दूतों के समूह गए थे वह सब हाल सुनाया तब अंगद आदि वानरों को साँस लेकर और श्री राम जी के छोटे भाई लक्ष्मण जी को आगे करके अर्थात उनके पीछे पीछे सुग्रीव हर्षित होकर चले और जहां रघुनाथ जी थे वहां आए